समझ आपको तो तो नाम कर्मा नहीं है कि कर्ता के प्रयत्न से किया जाने वाला कोई कर्म नहीं है, तार्थ है। के अधीत करने वाली भावनात्मक उपासना नहीं है ये पूरी अभ्यास में शुभ होने वाली वो सामाजिक नहीं है क्या कहते हो जहाँ ना करी जब मनुष्य की जादू जागती है जागती है जब बुद्धि तब वो ढूंढने लगती है कि स्वर्ग में जाने का निमित्त क्या है मनुष्य जन्म में आने का मृत्यलोक में आने का निमित्त क्या है और नरक लोक में और तीर्जक जोनियों में जाने का निमित्त क्या है जब बुद्धि जागती है तब सोचने लगती है हो तो श्रुति जो है वो देखती है कि मनुष्य अपने हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र के शरीर में ही इतना आसक्त हुआ इतना अभिनिवेश है वो इतना आग्रह है कि यदि कोई हाथ रख देना शरीर पर तो गिन उठते हैं है ना कितना है ना कितना अभिनिवेश शरीर ये शरीर मैं ये शरीर मेरा ना रहे कितना पक्का आग्रह बना हुआ है तो श्रुति कहती है तुम ये स्थूल शरीर नहीं हो तु, तुम तुम सूक्ष्म शरीर हो कह तो सूक्ष्म शरीर इसलिए नहीं बताया गया कि उसको पकड़ के बैठ जाओ एक आदमी को छत पर जाना था तो उसने कहा अरे अभी तो दस सीढ़ी बाकी है अरे भाई चार तो चढ़ जा है ना फिर देखना तो चार चढ़ने के बाद फिर छह ही बाकी रहेगी ना है ना पांच ही सीढ़ी बाकी रहेगी ना, ना तो वो कम रास्ता कम हो जाएगा इसलिए अपने को स्थूल शरीर से जुदा समझना सूक्ष्म शरीर समझना नरक स्वर्ग में जाने आने वाला समझना ये रास्ते को कम करता है बोला लेकिन ये नहीं है कि चौथी सीढ़ी पर जा के बैठ गए बोले बस हम तो इसी को सच्चा समझते हैं बाबा और हम तो इसी में बैठेंगे वहां मत फंसो भाई वो फंसने की जगह नहीं है एक आदमी हो कहीं अंधेरी रात में फंस गया जंगल में एकदम जंगल में अंधेरी रात बादल छाए हुए न चंद्रमा दिखे न तारा दिखे अब उस बिचारे ने कैसे भी रो नींद तो आवे नहीं डर लगे कि कहीं सांप आवे भूत आवे चोर आवे है ना रो ग उसने बारह बजा दिए है ना। उसको तो मालूम पड़े कि छह महीने हो गए रात कटती नहीं है न दो बज गए तीन बज गए चार बज गए है ना अब वो करने लगा हाय हाय इतनी देर में रात नहीं कटी है ना तो अब तो हम मर जाएंगे तो उसने जो अपनी आत्महत्या का निश्चय किया वो क्या उसका ठीक था बिल्कुल गलत था बोला ऐसे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में ले जाने से एक तो देखो श्रद्धा उत्पन्न होती है अंत कर्म अच्छा श्रद्धा होती है दूसरे आत्मा जो है वो देहातिरिक्त है यह भी मालूम पड़ता है तीसरे धर्मानुष्ठान में श्रद्धा होती है चौथे शास्त्र में श्रद्धा होती है पांचवे शास्त्र के तात्पर्य निर्णय करने की युक्ति आती है बड़े बड़े लाभ होते हैं तो जब विचार करते हैं कि भाई हमारे आत्मा का जो स्वरूप है वो तो अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री श्रुति कहती है वो देखा नहीं जाता है देखता है वो सुना नहीं जाता है सुनता है अब देखो ना, है ना, वो मनन नहीं किया जाता है मनन करता है है ना, वो जाना नहीं जाता है जानने वाला है वाचम नी जिज्ञास बक्तारम विद्या वो बाच्य नहीं है वो बाणी का विषय नहीं है वो बाणी के पीछे बैठ करके बोल रहा है अरे वही ब्रह्म है बोला जो बोल रहा है ये जो बोलते राम हैं, ये जो रमते राम हैं, है ना इनको जरा लाउड स्पीकर से अलग करके तो देखो ये बाणी जो है तो लाउड स्पीकर है बोला हाँ ये वाणी जो है वो लाउड स्पीकर है ये जो भीतर मशीन चल रही है ना यंत्र जो चल रहा है जिससे ये जी हिलती है और अमुक अमुक बात बोलती है वो जो भीतर का जो कारखाना है ना हमने कारखाने देखे हैं वो जा जाके बोला कपड़े कैसे बनते हैं उसमें एक जगह बिनौला सहित रुई डालते है नारायण ना और दूसरी जगह सूत निकलता है बोला और सूत लगाते हैं कपड़ा निकलता है बोला एक ये छापने वाली मशीनें जो होती है ना उनमें बिल्कुल कोरा कागज डालते हैं और वो कागज को हजारों कागज में से एक कागज को उठा के है ना उसको छाप के और फिर सुखा के मोड़ के और एक जगह बिल्कुल करीने से सजाती चली जाती है, है न तो करीना शब्द बोल दिया तो शर्मा जी कहती आ गई है ना तो मैंने बिल्कुल करणीय पद्धति से इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल करणीय एक मनुष्य समझ की जैसे करता है वैसे आल्मोनियम का कारखाना देखा जाके कैसे महाराज मिट्टी में से आल्मोनियम निकाल लेते हैं वो सिल्ली बिल्कुल मिट्टी में से है ना तो ये जो शरीर का कारखाना है ना ये कैसे मशीन चलती है और जीप बोलती है और जो चाहते हैं हम जो सोचते हैं सो बोलती है तो न ये जो मशीन है ना तो ये तो लाउड स्पीकर है इसके भीतर एक मशीन चल रही है और वो मशीन इच्छा से चल रही है और इच्छा भी एक मशीन में ही उदय हो रही है अपने को उस इच्छा से उस मशीन से जरा जुदा करके तो देखो तो क्या होगा कि वहाँ केवल धर्म से जो उत्तम जोनिया मिलती हैं, ऐसा कहा जाता है तद जमणीय चरणा अभ्यास हो रमणियां रमणीयाम जोनिम और वहाँ जो बताया जाता है कि धर्म और अधर्म के मिश्रण से मनुष्य शरीर पैदा होता है और वहाँ जो कहा जाता है कि अधर्म से पशु पक्षी की जोनी प्राप्त होती है और नरक प्राप्त होता है वो सब मशीन के साथ है बोला अपने आत्मा के साथ कोई नहीं है अपनी आत्मा के स्वरूप में न उत्तम कर्म है न मध्यम कर्म है न अधम कर्म है अब उस समय जब ये मालूम पड़ा कि ये कर्म और कर्म के निमित्त कोई नहीं है तो चित्त जो है वो किसी आकार को प्राप्त नहीं होता जन्म नहीं होता उसका हे तो भावे फलम कुतहा जब धर्मा धर्म ही नहीं है तो फल की प्राप्ति फल की प्राप्ति कहाँ से होगी तो इसीलिए अब चलते हैं इस बात पर कि पहले ये समझो कि ये जो चित्त है ये सनिमित्त और निर्निमित्त दो प्रकार का है निर्निमित्त माने स्वर्ग मर्कलोक नरक ऊंचाई निचाई ये जितना प्राप्ति जो होती है ना वो कर्म से होती है वो। तो हमारे चित्त का तो कर्म से कोई संबंध ही नहीं है पहले ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि देखो चित्त हेतु है कि फल है इस बात पर विचार करो चित्त दृष्टा है कि दृश्य है चित्त कारण है कि कार्य है ना चित्त चैतन्य है ना कि जड़ है तो यदि चित्त जड़ है तो उसके जन्म और नाश से हमारा कोई संबंध नहीं है और यदि चित्त चैतन्य है तो उसमें धर्माधर्म आवागमन है ही नहीं ये स्पष्ट बात हो गई ना कि यदि चित्त जड़ है तो मैंने श्री बाबा जी महाराज से पहले यही प्रश्न किया था कि चित्त जड़ है और हम दृष्टा है ना तो यदि चित्त का जन्म मरण होता है हो है ना उससे हमारा क्या रिश्ता अच्छा एक बार बोले कि नहीं भाई जित जड़ नहीं है चैतन्य है कचतन्य है माने मैं ही हूं ये हुआ है ना चैतन्य है तो धर्म धर्म के साथ उसका कोई संबंध हो गई नहीं कर्मा कर्म के साथ है उसका कोई संबंध होगा ही नहीं सिवाय व्रांति के चैतन्य वस्तु स्वयं प्रकाश वस्तु का किसी के साथ संबंध अज्ञान के सिवाय माने जब तक हम चैतन्य को नहीं समझते हैं तभी तक मानते हैं इसका अर्थ ये हुआ जब तक हम अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं समझते हैं तभी तक चैतन्य का किसी के साथ संबंध मानते हैं क्योंकि चैतन्य संबंध का भी साक्षी है ना अच्छा चैतन्य की जो परमार्थ सत्ता है उसके समसत्ता न जागृत है न स्वप्न है न सुसुप्ति है है ना उसके समसत्ता का वो तो परमार्थ सत्ता है ना तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की धर्माधर्म की स्वर्ग नरक की पुनर्जन्म की है ना चैतन्य समसत्ता कहे ये क्या जो सत्ता चैतन्य की है परमार्थ सत्ता वही इनकी सत्ता भी है क्या तो यदि इनकी वही सत्ता नहीं है तो उसके साथ इनका संबंध कैसे होगा अरे ये तो मरते जरते बिगड़ते टूटते फूटते रहेंगे और चैतन्य ज्यो का क्यों रहेगा तो ये असंबंध में ही संबंध की जो कल्पना हो रही है इसके कारण अपना जन्म और मरण आना और जाना सुखीपना और दुखीपना असंबंध में संबंध की कल्पना तो हो रही है तो भाई ये असंबंध में संबंध की कल्पना कैसे हो गई बोले अपने असंबद स्वरूप को जानते ही नहीं है ना है ना? संबंध रहित अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं अपने को स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान नहीं जानते हैं कई इसलिए ऐसी कल्पना करते हैं तो अनु अनिमित चित्त जानुत्पत्ति समाध्या प्रश्न ये उठा था कि तदा न जायते चित्तम जब ऐसी स्थिति होगी माने जब कारण कार्य भाव की कल्पना मिट जाएगी तब चित्त की उत्पत्ति नहीं होगी तो बोले तब तो चित्त के साथ काल का संबंध रहेगा अमुक काल में चित्त ऐसा होगा बोले ना ना भाई ये मतलब नहीं है इसी काल में चित्त ऐसा है जिस समय रस्सी में सांप मालूम पड़ता है या शीत में चांदी मालूम पड़ती है तो जिस समय सीप चांदी के रूप में मालूम पड़ती है उस समय भी क्या वहाँ सीप है चांदी है या उस समय भी वहाँ जिस समय सीप सीप में चांदी मालूम पड़ती है उस समय क्या वहां चांदी है जिस समय रज्जू में सांप मालूम पड़ता है उस समय क्या वहां सांप है जिस समय आकाश में नीलिमा मालूम पड़ती है सोपाधिक भ्रम का दृष्टांत है न जिस समय आकाश में नीलिमा मालूम पड़ती है इस समय मालूम पड़ रही है लेकिन क्या इस समय आकाश में नीलिमा है? है तो भ्रम से जो वस्तु सिद्ध होती है वो वस्तु भ्रम काल में भी नहीं होती है बोला तो तदा न जाएते चित्तम का है कि आत्मा का तब जन्म नहीं होगा अरे भाई आत्मा का अभी जन्म नहीं है ये तुम आत्मा को नहीं जानते हो है ना इसलिए आत्मा का जन्म मानते हो लेकिन एक बात कहो एक छोटी सी बात कह रहे हैं कभी कभी बड़ी बात के बीच में छोटी बात कहना भी जरूरी है जो लोग ऐसा मानते हैं कि इस शरीर के रूप में तो मेरा जन्म हुआ है और इस शरीर की मृत्यु होगी है ना? इस शरीर की मृत्यु से मैं मरूंगा इस शरीर के जन्म से मेरा जन्म हुआ है वो लोग जब ये कल्पना करें कि मेरा पहले जन्म नहीं था और आगे जन्म नहीं होगा तो उन्होंने क्या समझा आत्मा के स्वरूप को कि नहीं समझा इसमें ये समझना जरूरी है कि जो ये हाथ पांव सिर नाक दिल दिमाग वाला शरीर इस समय हमको मालूम पड़ता है ये मुझ चैतन्य में न कभी पैदा हुआ न है और न तो मरेगा बला यही बंध्या पुत्रवत प्रतीयमान हो रहा है तो जब इस वर्तमान शरीर के संबंध में है न आत्मा के ज्ञान से जब वर्तमान शरीर बाधित होगा तब पूर्व शरीर और उत्तर शरीर कि किस पूर्व जन्म के कर्म से ये शरीर पैदा हुआ है और इस जन्म के कर्म से अगला कौन सा शरीर पैदा होगा ये दोनों बातें बाधित हो जाएंगे और यदि तुम्हारा ये शरीर बाधित नहीं होता है बाबू है और मान लेते हो कि पीछे भी नहीं और आगे भी नहीं तो समझना कि वो भी नासमझी से ही माना है ना वो तो तुमने स्वर्ग नरक का स्वर्ग नरक का खंडन करने के लिए माना वो तो तुमने धर्माधर्म के प्रति नास्तिकता से माना लो है ना यदि इस शरीर का बाध किए बिना तुम्हारा पूर्वोत्तर शरीर बाधित होता है तो समझना कि तुमने नास्तिकता से पूर्वोत्तर शरीर का बाध किया पुनर्जन्म का खंडन किया है ना पूर्व जन्म का खंडन किया उत्तर जन्म का खंडन किया स्वर्ग का खंडन किया नरक का खंडन किया और इस शरीर को जो कहते हो स्थापित कर लिया अरे बाबा ये रहेगा तो इसका बीज भी रहेगा और इसका अंकुर भी रहेगा इसलिए तत्व ज्ञान की दृष्टि से इस शरीर का बाधित होना जरूरी है ये हमारे जो है ना आ, क्या नाम है जिनके चित्त में पहले धर्मा धर्म और स्वर्ग नरक और कर्तृत्व और पूर्व जन्म उत्तर जन्म का ठीक ठीक विवेक नहीं हुआ है ना वो पटेत तो सुनते हैं तो ऐसा समझते हैं है ना वो समझ समी ये तो इसमें ये बात रही कि हमारा पूर्व जन्म भी नहीं है और उत्तर जन्म भी नहीं है तब ये जन्म काय के लिए के बोले मौज करने है, है न तो तो ये जो नास्तिकता मूलक पूर्व जन्म और उत्तर जन्म का निषेध है वो नास्तिकता मूलक है है ना? अच्छा और जन्म और जो पूर्व जन्म उत्तर जन्म है वो आस्तिकता मूलक है और आस्तिकता का जो है ना ये आस्तिकता और नास्तिकता दोनों जिस अधिष्ठान में कल्पित हैं उस अधिष्ठान का ज्ञान होने से आस्तिकता और नास्तिकता दोनों बाधित होती है हो है न उससे इस शरीर में जो अभिनिवेश है वो भी बाधित होगा और जो स्वर्ग नरक का अभिनिवेश है वो भी बाधित होगा और नहीं स्वर्ग नरक का अभिनिवेश तो बाधित हो गया तुमको और इस शरीर का अभिनिवेश बना रहा बोले मूर्ख है इसको वेदांत की समझ नहीं है वेदांत का अभिप्राय इसने नहीं समझा तो अनियमित से चित्त या अब ये बताया कि जब कारण नहीं होता तब तो चित्त की उत्पत्ति नहीं होती तब तो ऐसा कोई काल आवेगा और उसमें चित्त की उत्पत्ति नहीं होगी तो ये बात समझाते हैं कि नहीं भाई असल में ये जो चित्त है ये निर्निमित्त ही है और इसकी जो अनुत्पत्ति है ना वो सम है और अद्वय है मन साक्षात ब्रह्म ही है बना वो इस काल में भी है पहले भी थी आगे भी है आत्मा अद्वय है आत्मा सम है आत्मा अनुत्पन्न है ये बात इस समय भी ऐसी ही है पहले भी ऐसी थी और बाद में ही बाद में भी ऐसी है तो अजात व सर्वस्व तो सर्वदा यह आत्मदेव जो हैं, वो अजात ही हैं। द्वैत कभी उत्पन्न हुए ही नहीं सर्वय अद्वय, अद्वय है क्योंकि चाहे ज्ञान हुआ हो चाहे न हुआ हो वस्तु तो अपने स्वरूप में ही रहती है है ना? सीप तो शिप ही रहती है चाहे तुमको चांदी का भ्रम हो कि न हो है ना? आकाश तो स्वच्छ ही रहता है चाहे उसमें तुम्हें धूम है धूसरत्वादि का पता लगे कि नहीं लगे जथा गगन घन पटल निहारी झमपे उचारी निरख लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल सश तिनका भाए है नम ब्रह्म धूम धूरी क्या अरे हाँ नभ तम धूम धूरी जिम सोहा जैसे नभ में तम का संबंध या यांधेरे से आकाश अंधेरा हो जाता है क्या अरे अंधेरा आता है जाता है आकाश तो आकाश है नभ ना। तम धूम क्या धुएं से आकाश धूमिल हो जाता है धुआं आता है और जाता है धूल आकाश में आती है और जाती है आकाश के साथ तम का आकाश के साथ धूम का आकाश के साथ धूल का क्या संबंध है बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृह आदि कहीं परस्पर मिथ्याबादी तो ये जो है अजात यो सर्वस्य ये जो आत्मदेव हैं ये सर्वथा अजात हैं क्योंकि ये जन्म जो है चित्त दृश्य जितने धर्मा धर्म रूप निमित्त नरक स्वर्ग आदि रूप लोक है ना सुख दुखादि फल सुखी पना दुखी पना आदि ये सब के सब दृश्य हैं और जो दृश्य है वो तो अधिष्ठान में सर्वथा कल्पित ही होता है तो बुद्धवा निमित्तता हेतुं हेतु पृथ गरा तथा कामम अभयम पदम अश्नुते बुद्धवा निमित्तता अमृतत्व जैसे आता है न शास्त्र जो हम अभयम वेद जिसने अभय ब्रह्म को जान लिया वो क्या हो गया बोले वो, वो अभय हो गया अभयम प्रतिष्ठां विन्दते वो अभय हो जाता है निर्भय काय से निर्भय जन्म से निर्भय मरण से निर्भय बुढ़ापे से निर्भय रोग से निर्भय वियोग से निर्भय और स्वर्ग से निर्भय नरक से निर्भय डाल दिया अपने को ना, शरीर को शरीर को बिल्कुल मिट्टी का डला मिट्टी में डाल दिया अध्यस्थ को अधिष्ठान में फेंक दिया जिस सर का है ये बाल उसी सर में जोड़ दे है ना नारा ये जो है इसको वही रहने दो तो ये समझ लो कि ये जो अनियमितता है ये जन्म का जो अभाव है वैद्य का जो अभाव है है ना ये बिल्कुल इसके कारण न जन्म हो सकता न द्वैत हो सकता ये बिल्कुल सच्ची बात है और अपने आत्मा से पृथक कोई लोक कोई परलोक कोई आ, कोई धर्मा कोई अधर्मा कोई वृत्ति कोई अवृत्ति नहीं है जहां ये बात मालूम पड़ी कि हम जहां हैं वहां हम ही हैं बोला और जब हैं तब हम ही हैं बोला माने सब काल में हम ही हैं सब देश में हम ही हैं और सब बस जो है सो हम ही हैं बोला जो है के रूप में मालूम पड़ता है सो भी में जो नहीं के रूप में मालूम पड़ता है सो भी मैं है आस्तिकता और नास्तिकता दोनों में हो तो दोनों अपने में कल्पित और दोनों का अपने में अभाव है ना और दोनों अपने स्वरूप तो जो है सो जहा है तहां और जब है तब माने अभी यही और यही है ना मैं अपना आत्मा इसके लिए कोई निमित्त नहीं है कहीं जाने आने का बीत शोकम तथा कामम अभयम पदम तत्र को शोक है नीत ये उपनिषद है ना अभी पढ़ तो रहे थे बोल रहे थे ईशाबाद से उपनिषद तत्र को मोह का शोका अरे नारायण मत्वाधीरो हर्ष शोकऊ जहादी जिसने परमात्मा को जान लिया उसने हर्ष और शोक को छोड़ दिया हो नदी बह रही है और वो तटस्थ हो गया बीत शोकाम शोक मिट गया और तथा कामम काम किसी चीज को देखते हैं तो कामना होती है ना पर्याप्त कामस्य से कृतात्मनस्तु सर्वे प्रबिलीय कामा। काम काम मन्यमानः मन मन स तत्र और ये कर्याप्त का काम से सी आपनोति न काम कामी तो श्रुति जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम ये हृदय श्री तो शोक की निवृति हो गई काम की निवृत्ति हो गई भय की निवृत्ति हो गई नारायण भय अभय अभयम अभि ब्रह्म पद जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं अभय ब्रह्म होता है और पदम देखो एक अभयम पदम इसमें और है ना ये तो महाराज शून्य को गोली मारने वाला है कि नहीं ये पदम शब्द जो यहाँ पड़ा हुआ है अच्छा, ीत शोकम भी श्रौत अकामं भी श्रौत अभयम भी श्रौत और पदम भी श्रौत और अश्नुते सोष्णुते सर्वान्मा माया ब्रह्मण सोष्णुते सर्वान्मा जज ज्ञावा अमृता अश्नुते गीत जज ज्ञावा अमृता अश्नुते पदम पदमश्नुते तो ये श्रुति स्मृति सूत्र सम्मत पद का प्रयोग किया अस्ते का अर्थ होता है व्यापनोती बोला अभेदे न अनुभवती अर्थात स्वयं वीत शोकम ब्रह्म भवती अकाम ब्रह्म भवती अभयम ब्रह्म भवती वो स्वयं अक्षर है स्वयं ब्रह्म है अच्छा अब तक कल्भ है बुध्वा सत्यां पृथकनावतशोक अभय पदमश्नुते अभूता वस्वभां स विनिवर्तते निवृत प्रवृत्सला हि तदा स्थिति विषय स ही बुद्धा तत्म्यमजमदय अज्रमस्व स्वयं भवती ये वैशो धर्मो धातु सुख आव्रीय नि दुखम विप्रीय सदा ग्रहेन ये क्यों धर्म से ग्रहेण भगवान सू बात बताई कि जब आत्मा को परमात्मा के रूप में जान लेते हैं एक आत्मदेव के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं और ये अनियमित है अनियमित है माने ये किसी भी उत्पत्ति का या स्थिति का या प्रलय का निमित्त नहीं है न निमित्त है नैमित्त है न ये किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ है आत्मा और न तो इससे और कुछ उत्पन्न होता है न हेतु है न फल है ये तो सम है अद्वय है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है तो परमार्थ सत्य यही है अनिमितता सत्याम बुद्वा परमार्थ सत्य स्वरूप को जो न किसी से पैदा होता है न किसी को पैदा करता है और जिसके सिवाय दूसरा कुछ है नहीं हे तुम पृथ ग फिर शरीर से कर्म पैदा होता है कि कर्म से शरीर पैदा होता है कौन आगे कौन पीछे कौन छोटा कौन बड़ा ये सब कुछ नहीं मिलता है वो पृथक हेतुम अनापनुमन धर्मा धर्मादि रूप जो हेतु हैं वो अपने स्वरूप से प्रथक नहीं मिलते हैं प्रथक सिद्ध नहीं होते हैं माने अपने से प्रथक कुछ सिद्ध नहीं होता इसका कल बताते हैं बीत शोकम तथा कामम अभयम पदमश्नुते इससे बीत शोक हो जाता है जदा पश्य पश्यते रूप वर्णम श्वेता में आया है तस्य महिमानम बीत शोक ये बीत शोक पद जो है ये श्रुति में आया थोड़ी सी बात आपको सुनाते हैं शोक कहते हैं भूत वृत्ति को माने जो वो बात जो दुख पहले बीत जाता है ना बीती हुई बात को कोई मर गया उससे शोक ग्रस्त हो रहे हैं कोई बिछुड़ गया उससे शोक ग्रस्त हो रहे हैं एक दिन बड़ा अपमान हुआ उसका मन में शोक है तो बीती हुई बातों के लिए ही मन में शोक होता है तो आपको तो आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन में भी दुख की बहुत सी घटनाएं घटे हैं आप समझो हमारे भाई मर गए हमारे बाप मर गए हमारे दादा मर गए है ना? हमारे बड़े बड़े मित्र बिछोड़ गए कभी कभी ऐसे संकट में पड़ गया कि आके साफ फन पुकार के सामने खड़ा हो गया है ना? ऐसा ऐसा भी प्रसंग आएगा। तो अब कोई ऐसे रो सकता है कि हाय हाय हमारे वे मर गए और अरे उस दिन तो सांप आया था तो काट ही जाता तो मैं तो एक पंखा मेरे हाथ में था वो ये तार का पंखा मैं बैठा था तो मैं उससे खिलाता ही रहा उसको ना था ना उस ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे और मैं वो पंखा जो था ना तो उसके सामने ऐसे ऐसे करता रहा फिर तब तक दूसरे लोग आ गए उन्होंने हमको बचा दिया अच्छा तो उस समय चित्त की क्या स्थिति थी आपको क्या बता है? अच्छा अब स्मरण करते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है क्यों खुशी होती है क्या हमने कैसा बहादुरी से उसका सामना किया कि ये जीवन में जितने दुख आते हैं ना एक दिन बीमार बुखार आया और बड़ो ही तेज बुखार आया 105 डिग्री सौ अब मरे तब मरे हमारे एक उत्तराधिकारी आ गए बोले कि बिल पर हस्ताक्षर कर दो गए एक एक बात आपको सुनाते हैं अरे कितना बड़ा बुखार अब याद आती है तो कैसा सही के निकल आया क्या अच्छा उसकी बात क्या स्वास्थ्य बढ़िया हुआ तो ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो शोक की घटना को याद करके कि हमारा मर गया हमारा बिछुड़ गया रोते हैं हमको याद आता है कि हमारे दप, पितामा जब मर रहे थे हैं तब हम कैसे उनके मुंह के पास देख रहे थे कि क्या हो रहा है शरीर में पांव कैसे काला पड़ गया हाथ कैसे काले पड़ गए गला तक कैसे काला पड़ गया है अब वो हमको याद आती है एक एकाएकाई आए से उनका मुंह हुआ तो आख उलट गई है उलट गई तो मैं तो देख रहा था बड़े गौर से देख रहा था तो ये जीवन में जितनी समझो आज जो मालूम पड़ता है कि बड़ा शोक हो रहा है हैं वो बाद में अपने लिए बहादुरी का संस्मरण बन जाता है एक बार बाढ़ पीड़ितों में मदद करने के लिए गए हो है न और डाकू आ गए रात घेर लिया हम लोग अलग खड़े हो गए बाबा ले जाओ तुम 200 गांठ होंगी कपड़े की 100-200 सौ मन अन्न होगा है ना ले जाओ तुम हमको क्या करना तुम्हें बांटने के लिए गरीबों को बांटने के लिए तो लाए हैं अगर तुम लूट के ले जाते है तो क्या हुआ एक आपको घटना सुनाते हैं नम दोबारा नाव लेके यहाँ नहीं आवे है ये बात जरूर है तुम तो आज उठा के ले जाओ हम कल बांटने के लिए फिर कभी नहीं आएंगे अब उनमें दो राय हो गई हो है ना एक बोले कि नहीं गरीबों पे बांटने दो फिर ये लेके आएंगे है ना दूसरे बोले कि नहीं उठा के ले चलो आपस में फूट गई आपस में मारपीट करते करते बचे है ना अंत में किसी तरह सुलह हो गया चले गए एक बार वृंदावन में डाक हुआ है आदमी बंदूक लेके आके आमने सामने हमने तो पुकार दिया चिल्ला दिया कई बार कि पुलिस को सूचना लोग पहुंचा दें लेकिन बाद में याद आती है ना तो गुदगुदी होती है जीवन में संकट के पीड़ा के प्रसंग होते हैं वो आगे के लिए बहादुरी के संस्मरण बन जाते हैं हमने पाकिस्तान की लड़ाई में है क्या क्या यहाँ जो मेजर लोग आए थे ना सैनिक लोग आए थे वो बताते थे, थे। हमने कैसे टैंक तोड़ा हमने कैसे जाके चढ़ के, के टैंक पर गोला मारा हमारा हाथ कैसे उड़ गया हमारे पांव में गोली कैसे लग गई हमारा पांव कैसे टूट गया तो ये बीते हुए जो दुख हैं उनको याद करके रोना बेवकूफी है उनको याद करके खुश होना चाहिए कि हमने बड़ी बहादुरी से उसको सह लिया और सहन कर लिया तो ये तत्वज्ञान शोक को मिटा देता है क्योंकि वो तो सपना ही हो गया फिर लौट थोड़ी सकता अच्छा सामने जो वस्तुएं दिखती हैं वो वो जब सच्ची मालूम पड़ती हैं तो उनके लिए बड़ी कामना होती है हमको तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए इंग्लैंड में एक सज्जन थे आ, उन्होंने कोई बहुत सुंदर स्त्री देखी तो मुक्त हो गए तो एक दिन दो दिन तीन दिन उसकी उसका पीछा करते रहे जब वो निकले जब उसका साथ करना चाह तो एक दिन उसने कहा कि चलो हमारे घर बुला के ले गई उनको बोले कि बातचीत चली तारीफ करने लगे तुम बहुत सुंदर हो तो बोली हमारा क्या सुंदर लगता है तुमको तो बोले कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। तो उसने दोनों हाथ से बाल उतारा और मेज पर रख दिया बोले कि ये तो हमारे नहीं है बनावटी है <laughs> अच्छा फिर बोले भाई दांत तुम्हारे बड़े सुंदर हैं, है ना तो वहां तो बचपन में ही लोग जवानी में ही अपने नए दांत बनवा लेते हैं हो कि पैरी आयरिया नहीं हो ना? है ना? ये कहे वहां के वहां के भोग की पद्धति के साथ उसका भी एक संबंध है तो स्त्री ने दांत कैसे निकाल के रख दिया बोले ये बनावटे हैं अब तो मुंह जो है ना वो पिलपिला हो गया अब जो जो वो बतावे तो जब उनको मालूम हुआ कि दांत भी झूठे और बाल भी झूठे तो क्या हुआ उसके प्रति जो कामना थी सो निवृत्त हो गई ना है ऐसे ये संसार में जो हम लोगों को सौंदर्य मालूम पड़ता है यदि इसका असली रहस्य समझ लो है ना कौन सी चीज ऐसी भीतर है शरीर के जिसकी वजह से ये बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है देखो खाली में रोटी यह यह रोटी मुंह के भीतर रोटी का मैं रोटी है ना मल के रूप में बाहर रोटी बोले यह रोटी न अरे रोटी पट्टी यह है कि मैं है कभी विवेक किया है है ना तो जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को हम समझ लेते हैं तब उसकी कामना जो हमारा दिमाग बिगाड़ती है जीवन बिगाड़ती है हमको नष्ट भ्रष्ट कर देती है भटकाती है दुनिया में है? ये सारी अटकन भटकन जो है वो दूर हो जाती है पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तु यही वह सर्वे प्रबिलीयंती काम अभयम पदम वो अभय ब्रह्म हो जाता है कौन तो जो अभय ब्रह्म को जान लेता है तो वर्तमान में सौंदर्य की कल्पना कामना का हेतु है और भूत के दुखों का स्मरण शोक है और आगे हमारे ऊपर भय होने वाला बड़े है बड़े बुद्धिमान होने मगर क्या पूछ भविष्य वृत्ति है भविष्य वृत्ति है माने आगे की बात जब ज्यादा सोचते हैं ना तब भय होता है अरे वर्तमान में खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं का हमारे बेटे का क्या होगा बोले अगर तुमने अपने बेटे को बिल्कुल ही बेवकूफ बेवकूफ और निकम्मा समझ रखा है और अभागा तब तो उसके लिए फिक्र करके तुम अपना समय खराब करो और अगर तुमने उसको बेवकूफ नहीं समझा है निकम्मा नहीं समझा है है ना उसमें उसके भी कोई प्रारब्ध है उसके भी कोई बुद्धि है तो वो समय आने पर परिस्थिति के अनुरूप अपना काम बना लेगा तो उसके लिए आज अपना दिमाग क्यों खराब करते हो तो भय जो है ना और जब मरोगे तो आज का भय किस काम आवेगा तो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने का फल ये है कि भूत के लिए शोक नहीं रहता वर्तमान में कामनाओं के ग्रास नहीं होते हम और आगे के लिए भय नहीं रहता और स्वयं हम अकाम अशोक और अभय हो जाते हैं अब प्रश्न है कि आखिर ये होते ही क्यों तो है अभूताभिनिवेश भी सदृश वर्तते देखो जो चीज नहीं है अभू अनुत्पन्न उत्पन्न है तो मिथ्या है और अनुत्पन्न है तो मिथ्या है सपने की सब चीजें पैदा होने के कारण मिथ्या है जागृत की सब चीजें दृश्य होने के कारण मिथ्या है जजन्यम तदनितम जो चीज पैदा होती है वो मरती है उसके भाग्य में ही ये बात लिखी है पैदा होके कोई अमर नहीं होता है है? जो फला सो झरा जो बरा सो बुताना जो फल पेड़ में लगता है वो झड़ जाता है और जो चीज जलती है, ना है। वो दीपक जलता है वो बुझ जाता है तो ये जो अभूता है, अभूता क्या है कि असति द्वय द्वयास्तित्व निश्चया द्वैत न होने पर भी द्वैत का जो निश्चय है इसी का नाम अभूताभिनिवेश है इसका मूल रूप क्या है असति द्वय द्वयास्तित्व निश्चया वो द्वय और द्वय के बीच में जो आकार का है। वो है ना चिन्ह वो गलत है ए, आनंद आश्रम वाली पुस्तक में द्वय अद्वयास्तित्व निश्चय जो हो गया है ना उसमें और गलत छता हुआ है तो दयास्तित्व निश्चय असति द्वय दयास्तित्व निश्चया द्वैत के न होने पर भी द्वैत के अस्तित्व का जो निश्चय है उसका नाम है अभूताभिनिवेश ये कैसा है बोले अविद्या व्यामोह है आपको कितनी बार ये बात सुना चुके हैं कि नासमझी के कारण मनुष्य में अस्तित्व निश्चय होता है अपने से अन्य को द्वैत को सच्चा मानना ये अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने से होता है तो समझो अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान एक इसको अविद्या बोलते हैं और फिर द्वैत होने का निश्चय इसका नाम भ्रांति है ये दूसरी चीज है वो और फिर उसमें ये अच्छा है और ये बुरा है ये शोभना शोभनाध्यास ये अच्छा है और ये बुरा है ये तीसरी चीज है और फिर उसमें इष्टा इष्टानिष्ठाध्यास इससे हमको सुख मिलेगा और इससे हमको दुख मिलेगा तो सुख की प्राप्ति के लिए है ना सुख ये सुख है ऐसा निश्चय करना और ये दुख है ऐसा निश्चय करना फिर सुख की प्राप्ति के लिए संकल्प और दुख की निवृत्ति के लिए संकल्प ये चौथी चीज है और फिर उसके लिए प्रयत्न ये पांचवी चीज है और उसके बाद सुखी पने का अभिमान और दुखी पने का अभिमान ये छठी चीज है ये जो है ये खटचक्र है ये समझना हाँ बंगाल में पहले खटजंत्र लोग किया करते थे ना खटजंत्र तो ये आत्मा को दुखी करने के लिए खटजंत्र है अपने आप को न जानना दुनिया को सच्ची जानना है ना उसको अच्छी बुरी समझना उसमें इष्ट अनिष्ट का ख्याल रखना है, है। और फिर उसमें राग द्वेश होना राग द्वेश के अनुसार संकल्प होना संकल्प के अनुसार कर्म में लगना प्रवृत्त निवृत्त होना ये सब क्या है बोले यही निवेश है तो ये सदृश तत्प्रवर्तित है अविद्या सदृश जो चीज है माने जड़ वस्तुओं में जो प्रवृत्ति है वो अपने को ना जानने के कारण जो अविद्या व्यामोह है उसी से मिलती जुलती माने अविद्या के जो बच्चे कच्चे हैं अविद्या के जब प्रेमी हो गए तो अविद्या के नौकर का भी तो आदर करना पड़ेगा ना अविद्या के कपड़े को भी धोना पड़ेगा जब किसी के प्रेमी हो जाओगे तो क्या करना पड़ेगा है? उसका कपड़ा भी धोना पड़ेगा उसका बच्चा भी संभालना पड़ेगा उसके नौकर का भी आदर करना पड़ेगा ये माया महाठगिनी हम जानी हैं? ये रमैया का दुल्हेन लूटा बजा तो जब अविद्या से प्रेम करोगे अज्ञान को अपने भीतर जब स्वीकृति दे दी मान लिया अज्ञानी हो करके बैठ गए तब भ्रांत भी होना पड़ेगा है न अच्छे बुरे की कल्पना भी करनी पड़ेगी इष्टानिष्ट में रागद्वेश भी करना पड़ेगा है ना संकल्प भी होगा प्रवृत्ति निवृत्ति भी होगी सुखीपना दुखी पना भी आवेगा ये प्रवृत्ति का मूल है नारायण एक दिन एक गेहूं कहीं गया बोला बोले देखो हम गेहूं हैं गेहूं तो कैसे गेहूं हो भाई है न हम कोयल है हम कौआ है हम अंश हैं बोले हम ऐसे हैं कि न कोई हमारा बाप गेहूं था न तो बेटा गेहूं होगा हम तो अकेले गेहूं हैं बोले तुम गेहूं हो और तुम्हारे बाप नहीं है ये बात झूठी है तुम गेहूं हो और तुम्हारे बेटा नहीं है तो ये बात झूठी है गेहूं गेहूं से पैदा होता है फिर गेहूं गेहूं से पैदा होता है अपने को गेहूं माने